नामक नारी कहु मोयत कौतुक भारी जरूर महाज्ञानी गुण राशि सेवक यति निकट निवासी वागे वागे। के हेतु का कथा मुनि निकर मुनी निकट कवन गौर गादा गौर गिरा सुनि सरल सुहाई सरल बोले शिव सादर सुख पाई सती पावनमति थोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी सुनाहु परम पुनीति आशा जाए सो सब सागर कय सुनऊ मन लाए पर्वत पर भगवान शंकर जी और पार्वती जी की वार्ता चल रही कथा समाप्त होने पर भगवान श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन कर चुकने पर शंकर जी ने पूछा कि अब बताओ पार्वती आगे क्या तुम सीधना चाहती हो क्या बतावें तब उसी कथा के बीच में से कुछ प्रश्न और निकल आए तो पार्वती जी ने पूछे और ये सबसे पहले आश्चर्य की बात ये कि का को ये भक्ति कैसे प्राप्त हो गई पहले अगर ये कौवे रहे तो कौए के शरीर में ये ज्ञान ये भक्ति सब कैसे प्राप्त हो गई और यदि ये था कि ये पहले कौए नहीं थे तो मनुष्य थे सब उनको ये ज्ञान भक्ति प्राप्त हुई तो फिर उनको का शरीर में प्राप्त हो गया ये बहुत ही संदेह की बात दोनों तरफ से कहीं समाधान नहीं मिलता तो संदेह तो होता है जब तो जब ऐसे भी ठीक नहीं वैसे भी ठीक जैसे सती को पहले संदेह हो गया कि भगवान राम ये जो सीता जी के वियोग में रोते घूम रहे हैं ये भगवान परम परमात्मा है तो परमात्मा नहीं हो सकते वो होते तो सर्वज्ञ हैं वो तो जानते ही कि तो सीता को कौन ले गया हाँ और उनको कौन उसके लिए रोने की क्या बात तो वो तो रो नहीं सकते और अगर ये कहें कि नहीं नहीं कहेंगे भगवान नहीं ये तो राजकुमार मात्र हैं संसारी व्यक्ति तो है इसलिए कैसे प्रणाम करें अब दौड़ने से कोई बात नहीं ठीक ठिकाने बैठती हो ही ऐसे यहां पर संदेह हो गया ये अगर पहले कोई मनुष्य रहा और भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं लेकिन फिर कौआ कैसे हो जाएगा और अगर पहले ही कौआ रहा और उसी में था भगवान की हो गए, तो मनुष्यों को तो मिलती नहीं और पक्षियों में वो भी चाणाल पक्षी कौए की जैसे अपवित्र पक्षी को भक्ति प्राप्त हो जाए कैसे प्राप्त हो गई तब इसमें जो है ये है संदेह की बात जब इधर उधर से कहीं से बात सही समझ में ना आवे तो संदेह हो गया नहीं तो कहीं से जब व्यक्ति को एक ठिकाने कहीं कोई उत्तर समाधान मिल जाता है तब तक वो संदेह नहीं करता ये तो संदेह की बात करेगी हम मोहि परम संदेह करके पार्वती जी ने शंकर से कहा भरो संदेह मुझे इसमें समाधान नहीं मिलता दूसरी बार की पार्वती जी ने जितने प्रश्न पूछे हैं वो सब एक प्रकार से विषय सूची है जब पहले बालकांड में पार्वती जी शंकर जी कथा सुनने बैठती हैं तो फिर जितने प्रश्न करती हैं उस पूरी कथा करके सारे प्रश्न कर जाती हैं भगवान का अवतार क्यों हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ बाल लीलाएं कैसी हुई फिर वो सीता जी से सी विवाह कैसे हुआ वन में कैसे गई सब प्रश्न पूछ के सब ये नहीं कि भगवान की कथा मुझे कुछ पता नहीं है आप सब कथा सुनाइए तो ऐसा नहीं हो वो सब कथा जितनी थी संक्षेप में वो सब जितने टॉपिक्स है वो सब उन्होंने बोल दिए कहा कि ये सब कथा मुझे सुनाई और बाद में कह दिया मैं जो न पूछा वो सभी है तो इस प्रकार से सब उन्होंने बोल दिए ऐसी अब जब दूसरी कथा चलती है भगवान के भक्त का आभूषण की तो इनके संबंध में भी पूरी जितने की आगे कथा होने वाली है उसकी सबकी विषय सूची भी है प्रश्न भी है और विषय सूची भी है कि आगे क्या क्या कथा आएगी तो पहली बात तो ये कालभूषण को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हुई माना वो कथा जो है कालभूषण के इतिहास की मालूम होना चाहिए तो ये, कहते ये पवित्र सुहावा भगवान का परम पवित्र चरित्र है ये कबुए को यह ये है ये परम पवित्र ज्ञान भक्ति कैसे प्राप्त हो गई ये भगवान की कथाओं से कैसे मालूम हो गई क्योंकि जिनका जीवन पवित्र नहीं है उनको कथा क्या कहना चाहिए कि जहां कथा होगी वो जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी जाएंगे तो सुन ही नहीं पाएंगे अगर सुनेंगे भी तो चित्त में ठहरेगी नहीं चित्त जो है बिल्कुल विरोध करता रहे दोस्त तो अरे देखो ऐसा बोलते हैं देखो ऐसा बोलते हैं इसमें क्या है इसमें क्या है ये तो उल्टी बातें करते हैं तो मैंने उसको चित्त में उसको ढाड़ नहीं कर पाएंगे लेकिन जो चित्त शुद्ध हो निर्बल हो सत्य प्रधान हो तब कथा में रुचि हो सुनने भी जाए सुने तो उसको ठीक ठीक समझे भी और समझे भी तो चित्त में धारण करे स्वीकार भी करे इसलिए जो है अगर मान लो ये कौवा एक टंडाल पक्षी है अपवित्र है तो भरा ये परम पवित्र कथा उसके हृदय में कैसे आ सकती थी कैसे उस सुनने को कैसे पाई और सुनी भी तो उसको चित्त में आई कैसे तो तुम कई भाज सुना मदनारी कहते कि भगवान आपने ये कथा आपने कैसे सुनी अब दूसरा प्रश्न आया एक बात थी कालभूषण का इतिहास सुनाओ दूसरी बात ये बताओ कि आपने कथा कैसे सुनी वो भी बताओ शंकर जी ने कह दिया कि मैंने जैसे कालिभूषण ने सुनी थी, थी वैसे तुमको सुना दे कालभूषण जी के संबंध में शंकर जी के बात संबंध में दो प्रकार की बातें मिलती है एक तो ये कि कालभूषण जी से कथा शंकर जी ने सुनी और दूसरी बात काकभूषण जी को ये कथा कहाँ से मालूम हुई तो दो बातें हैं एक तो शंकर जी ने वो कथा काकभूषण जी को दी और दूसरे लोमस रेष ने उनको सुनाई ये बाद में आएगा तो अभी तो ऐसा लगता है कि काभूषण को कथा पहले से मालूम थी और शंकर जी ने वो कथा उनसे सुनी आगे चलकर के आएगा कि काभूषण को कथा कहाँ से मिली कि शंकर जी से प्राप्त हो अब देखो ये सब क्या मामला है ये सब धीरे धीरे करके अब ये ये मत समझा कि दूसरी भूल गए एक जगह कुछ बोलोगे दूसरी जगह कुछ भूल ये भूलने वाले नहीं है ये बात पक्की बात आ रहा है एक जगह भूल गए कुछ कह दिया दूसरी जगह भूल गए तो कुछ और ही कह दिया ऐसे नहीं तो तुम तो मदनारी, आपने ये कथा कैसे सुनी मदनारी के माने क्या है कभी कभी अर्थ लगाओ तो बड़ा विचित्र लगता है। हैारी अरे एक तो तुम गाड़ी और दूसरे मतवाले बनारी जिसको मद चलाओ ऐसी नारी कहो मद और नारी का विरोध है कहते मदनारी मदना का शत्रु मदनारी, मदनारी।, मदनारी। कभी -कभी करके अलग अलग कई से तोड़ दो तो अर्थ ही नहीं है एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल पढ़ना वाला तो मास्टर उसको पढ़ाते थे तो ऐसे बताएंगे तो ऐसे अर्थ लगाया जाता है जैसे दो शब्द बनाया उनसे मिल करके शब्द बन जाता तो अलग अलग दो शब्द कर लो तो उसका अर्थ पता लग जाता है तो उसने कहा कि देखो एक लड़के ने पूछा मास्टर से कि दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है एक तो है कल कल माने तो सुंदर और दूसरा है मदान कैसा शब्द तो बना कल और मदान बनकर जो है ये इसका तो क्या हुआ तो कल अलग कहते रहो मदान के तो मदान माने पता नहीं लिखता क्या है कई तो पता ही कहा शब्द तुम कहां से बता रहे हो जो है दिखाओ कहा गया ये तो पता लगा वो कुछ नहीं था कलम <laughs> बस ये नारी ये <coughs> तो कहते हैं कि ये है, तुम के सुना मदनारी कि आप तो वैसे ही निष्काम हैं परम पवित्र हैं आपने ये कथा प्रकाश विष्णु से जाकर के कैसे सुनी कि कहो मोही भारी मुझे भारीझे आश्चर्य लगता है कि निर्ण, आप तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है और फिर कहा कि देखो तो दो बातें दिए हो गए तीसरा ये की करोड़ महाज्ञानी गुण राशि शंकर जी ने यह भी कह दिया कि गौर ने ये कथा कागभूषण से सुनी थी तो कहा गरुड़ वहा ज्ञानी गुण राशि गरुड़ भी वाहि ज्ञानी है और समस्त गुणों का भंडार है और हरि सेवक भगवान का सेवक है वो वाहन है भगवान का सेवक है भगवान को लेकर के यहाँ जाना होता है तहाँ उनको लेकर के अपनी पीठ पर बैठा करके ओढ़ करके पहुँचा देता है तो फिर हरि हरिसेवक अति निकट वासी और बहुत ही पास उनके रहने वाला अब जो भगवान के पास बिल्कुल रहे उसको तो शंका नहीं हो सकती उसे तो अज्ञान नहीं आ सकता उसे तो परमानंद की स्थिति प्राप्त होगी परम पवित्र होगा अशुद्ध होगा ये सभी बातें होंगी उसको क्या जरूरत पड़ गई कि कागभूषण के पास जाए और वहाँ जाके कथा सुने तो ये भी अद्भुत बात लगती है तो ये तीसरी बात इनके करुड़ के संबंध में हुई ते के हेतु का जाए वो किस कारण से कागभूषण के पास गया और शनि कथा मुनि निकर बिहाई उसने भगवान की कथा सुनी और सो भी मुनि निकर बिहाई अरे जान कितने मुनि बड़े श्रेष्ठ मुनि है संत महात्मा है वो इस कथा को सुनाते हैं तो उनकी कथा तो सुनी नहीं और काकभूषण के पास जाकर के कौए से कथा सुनी जा करके वैसा तो गरुड़ को क्या बात हो गई तो ये कहो कब ने भी दिखा संवादा और फिर दोनों में संवाद किस प्रकार से हुआ कि मैंने गरुड़ ने जाकर के काकभूषण से क्या पूछा काकभूषण ने क्या कथा फिर गरोड़ को सुनाई दोनों के बीच में जो चर्चा हुई है वो सभी बताई तो यहाँ पे तो कहो कवन विधवा संवादा एक तो बात इसमें ये कि का ने गौर को भगवान की कथा सुनाई वो और कथा सुनाने के बाद में भी ने पूछा का भाई और क्या सुनाम है तो गरुड़ ने फिर जो है वो उनसे सात प्रश्न पूछे अंत में सात प्रश्न करके प्रसिद्ध है तो वो जो पूछे उनका उत्तर भी काकभूषण ने दिया तो वो भी इसमें प्रश्न आ गया इसमें ये की कहो कवन विधभा दो हर भगत काग उर्गा ये दोनों ही भगवान के भक्त हैं कागभसुण्ड और उरगाद, उड़क सर्प उरगाद उर्गा सर्व खाने वाला अद्भन खाने वाला सब भक्षण करने वाले गरुड़ हैं वो और एक कागभसुण्ड ये दोनों ही भगवान के भक्त ये भक्त कैसे हो गए ये दोनों भक्तों में कथा कैसे चली ये सब सुनाइए यहाँ पर प्रश्न है मैंने इतनी बातें शंकर जी को बतानी है तो शंकर जी बताना शुरू करते हैं पहले तो जो पूछा पार्वती जी ने तो उसकी प्रशंसा करते हैं शंकर जी फिर कथा सुनाना शुरू करते हैं तो पहले तो बताएंगे कि स्वयं उन्होंने कथा कब सुनी फिर बताएंगे कि गरुड़ ने कथा कब सुनी अब कहते हैं कि हमने गरुड़ से जो कथा सुनी जो तुमने प्रश्न किए हैं वही गरुड़ ने भी प्रश्न किए का घोषण से तो हम स्वयं बता देंगे कि जो तुमने प्रश्न किए वही गरुड़ ने प्रश्न किए तो जो उत्तर दिया था वही उत्तर तुम्हारे लिए हो गया तो इस प्रकार से क्रम से वो सब बता देंगे तो हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना पड़ेगा जो संवाद विदर्श हुआ वही तुमको सुना देंगे उसी तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा तो इस प्रकार से अब शंकर जी बोलते हैं कहते हैं गौरी की रास में सरल सुहाई पार्वती जी की बाणी सुनी तो सरल सुंदर वाणी उनकी सुनी मैंने प्रश्न करता के प्रश्न में अगर क्षन्नता होती है और वास्तव में उसके मन में कोई जिज्ञासा है कोई प्रश्न है वो पूछता है तो जिसे पूछा जाता उसको भी प्रसन्नता होती है और उत्साह के साथ बताता भी है लेकिन पूछने वाला व्यक्ति की सरल बाणी नहीं है कपट है मैंने परीक्षा लेने के लिए पूछता है अथवा कभी कभी कोई अपनी बात तो कहता नहीं अन्य लोगों को कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं आपका क्या विचार है कहते लोगों का विचार जो कुछ है हमसे पूछेंगे तो हम बात कर लेंगे आपसे तो कोई मतलब नहीं भी आ गए कि लोग ऐसा कहते हैं कहते हैं कहने दो तो, हमसे जब कहेंगे तो देखा जाएगा <coughs> इसलिए कभी कभी दूसरे की बात लेकर के प्रश्न करते हैं ऐसा भी प्रश्न जो है वो हो कपटपूर्ण ही एक प्रकार के प्रश्न है <coughs> जो ये कहे कि दूसरे भी कहते हो तो ये अन्य लोग ऐसा कहते हो मुझे भी नहीं समझ में आता मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या बात है तब तो ठीक है आपका प्रश्न हो गया आपका उत्तर हो सकता है ऐसे करके प्रश्न सीधे सीधे होने चाहिए अपने शास्त्र में बार बार इस प्रकार का आया है कि प्रश्नकर्ता निर्भिमान हो करके विनम्रता पूर्वक प्रश्न करे और जिससे प्रश्न करे उसकी वर्णना भी करे और ये भी स्वीकार करे की आप हमारे प्रश्न का समाधान कर सकते हो इस प्रकार से उसके पर विश्वास रखे और फिर सरल साफ से जो सा जो प्रश्न है वो साफ साफ स्पष्ट रूप से रखे अब देखो पार्वती ने शंकर जी से जितना भी पूछा बिल्कुल साफ बात पूछती हैं जितनी भी बात थी प्रश्न किस प्रकार का होता है अभी सभी पता लगता है पार्वती जी के प्रश्न से कि जितनी भी बात है वो सब सब स्पष्ट रूप से प्रश्न कर गए न घुमा फिरा के है न गिलविल से बिल है सटाएं नहीं ठीक ठीक सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध रूप से उन्होंने प्रश्न पूछ से। तो इस प्रकार दिया प्रश्न भी गौरव सरल सोहाई बोले शिव सादर सुख पाई शंकर जी को बहुत प्रसन्नता हुई शंकर के प्रश्न और शंकर जी इस प्रकार से बोले कहा कि धन्य सती पावन मति तोरी के सती तुमको धन्य है तुम्हारी बुद्धि बहुत पवित्र है अब इसमें पवित्रता की बुद्धि की पवित्रता के बाद क्या आ गई देखो भगवान की कथा जिनकी की बुद्धि पवित्र है वही सुनना चाहते हैं शुद्ध बुद्धि की भगवान के भक्तों की कथा है तो अति शुद्ध बुद्धि होगी तब तो सुने बैठे क्योंकि भगवान की कथा से भगवान के भक्तों की कथा कहीं अधिक शुद्ध है कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसके लिए विशेष अधिकारी की आवश्यकता है क्योंकि संसार में ऐसा होता है कि भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है विश्वास हो जाता है उनकी कथा तो सुनते हैं लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति व्यक्तियों के हृदय में ज्यादा आदर नहीं आ पाता इसकी कमी है लोगों को लेकिन जब भगवान के भक्तों में भगवान से भी ज्यादा आदर भाव आ जाए तो उस बुद्धि के क्या कहने है? वो तो परम पवित्र बुद्धि है तो अब देखो इस प्रकार से ये भाव बराबर तुलसीदास तो जी की जहां अन्य सब जो बातें कही गई हैं वो एक एक जगह जो कहा दूसरी जगह अपने आप अप्लाई कर लो तो स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के भक्तों से भगवान से भगवान के भक्त कहीं अधिक है श्रेष्ठ भी प्रधानता उनकी है भगवान बड़े कि भगवान के भक्त बड़े तब ये आता कि भगवान कम भक्तों से ज्यादा बढ़े भगवान बढ़े कि भगवान का नाम बड़ा हर के भगवान भगवान का नाम उनसे ज्यादा बड़ा है भगवान बड़े कि वेद बड़े अरे कि भगवान भगवान क्या वेद ज्यादा बड़े जिनके कारण भगवान की स्थापना है भगवान टिके किस पर है वेदों आरोप अगर वेद न हो तो भगवान होते हुए भी उनके खत्म हो जाए इस प्रकार से देखते है कभी कभी, कभी है कि भगवान के पर, परमात्मा तो सर्वोपरि यही है लेकिन परमात्मा ऐसी बड़ा उसका परमात्मा का नाम उससे बड़ा उसका जो है वो गाथा उनकी गुण गाथा गाने वाले उनका ज्ञान कराने वाले सात और उनसे भी बड़े भगवान के भक्त भगवान कह देते हैं देखो मैं तो भक्तों के अधीन हूं तो से भी पता लगता है केवल ऐसे ही कह देने मात्र के नहीं कि भगवान को कभी कभी झूठ झूठ कह देते हैं ऐसी गुरु बात भाषण कह देते हैं ऐसे नहीं है भगवान के भक्त भगवान भक्तों की जगह भगवान उनके अधीन जो तो कहते हैं बोले शिव सादर सुख पाई धन्य सती पावन मति मत प्रभु प्रघुपत चरण पीछे नहीं थोड़ी कहते भगवान के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है यानी बहुत प्रेम है तुम्हारा इसलिए तुमने इस के प्रश्न पूछे सुनो कर्म सुनी इतिहास अब देखो हम तुमको जो आगे सुनाते हैं इतिहास है मने कोई काल्पनिक बातें नहीं है यथार्थ बात है इतिहास में है जो घटना घटती है संसार में इतिहास कहलाती है और कभी कभी घटना घटती नहीं है कोई लेखक या कहने वाला व्यक्ति अपने मनग्रह की बात सुना देता है कल्पना तो कहते हैं ऐसा नहीं है ये जो बात जैसा इतिहास है वैसा मैं तुमको बताता हूँ और ये परम पुनीत इतिहास है पुनीत इतिहास तो भगवान का चरित्र तो पवित्र है लेकिन ये भक्तों का चरित्र है ये परम पुनीत है इसलिए इस चरित्र को सुनाते हैं जो उसने सकल लोग भ्रमनाशा और कहते हैं उसको सुनने से सकल लोग संसार स्ञ्षार संसार का भ्रम नष्ट होता है भ्रमनाश हो जैसे भगवान की कथा सुनने से भ्रमनाश होता है जैसे भक्तों की चरित्र भी सुनने से भ्रमनाश होता है ज्ञान मिटता है ज्ञान उत्पन्न होता है ये कथा भी ज्ञान प्रदान करने वाली है इसको सुनो अब जब कागभ शुण के स्वर पर सुनते हैं तब देखते हैं कि कोई व्यक्ति सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति कैसे विकास करते करते चित्त शुद्ध करते करते साधना करते करते और फिर भगवान शंकर जी की कृपा से गुरु की कृपा से संतों की कृपा से कैसे उसका विकास होता चला जाता है और कैसे फिर उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है ये सब उसका क्रम उनके चरित्र में देखने को आता है तो व्यक्ति को भी लगता है हरे जब एक वैसा व्यक्ति जो है उसको ये उसका विकास हो गया ऐसी परम स्थिति उसको प्राप्त हो गई तो फैम को भी तो ऐसे हो सकती है तो विश्वास भी अपने अंदर आता है प्रयास भी व्यक्ति करता है उस तरह से लगता है इसलिए कहते हैं कि देखो कि उपजयी राम चरण विश्वास इनके कालभूषण की कथा सुनोगे तो भगवान के चरण विश्वास होगा क्योंकि भगवान के विश्वास के कारण ही कालभूषण को ये गति प्राप्त हो तो वो विश्वास कैसे प्राप्त होता है भगवान का ये भी कालभूषण की कथा आ जाए जब कथा सुनेंगे तो कथा सुनने वाले के मन में भी भगवान के चरणों में विश्वास आ जाएगा, जाए उपजयी राम चरण विश्वास भवल प्रयास और भगवान के चरणों में विश्वास हो जाए तो व्यक्ति संसार सागर से सहज ही पार हो जाए विनय प्रयास के संसार सागर से पार होना बड़ा मुश्किल ले है लेकिन भगवान की कथा सुन करके भगवान के भक्तों की, की कथा सुन करके धीरे धीरे के मन में परमात्मा में जैसे जैसे विश्वास दृढ़ होता जाएगा वैसे ही वैसे संसार समाप्त होता जाएगा संसार के माने जीव ने जो जी अपनी कल्पना से राग राजदेश उत्पन्न करके अपने हाथ को एक काल्पनिक बंधन में बांध रखा है उससे उसका छुटकारा हो जाएगा उपजयी जाए राम चरण उसको भगवान श्री राम जी के चरणों में विश्वास प्राप्त होगा सत्संग से विश्वास भगवान का प्राप्त होता है संतों की कथाओं से भगवान में विश्वास प्राप्त होता है ये संत कैसे हो गए ऐसी महानता कैसे प्राप्त कर गए तो मालूम होता है देखो उन्होंने भगवान की कैसे आराधना पूजा की कैसे उनकी कथा सुन की कैसा नाम जब उन्होंने किया कैसे उनके अज्ञान का नाश हुआ जब सुनते हैं तो व्यक्ति के हृदय में भी पर भगवान का विश्वास आने लगता है कथई आने लगता सुनते सुनते तो ऐसे ही प्रश्न बिहंग पद की कहते हैं कि जैसा तुमने प्रश्न किया था ऐसे में जैसा तुमने प्रश्न किया है ऐसा ये प्रश्न जब गरुड़ कागभूषण जी के पास पहुँचे तो उन्होंने यही प्रश्न किए यही प्रश्न किए की अरे आपको ये भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो गयी आपको काग शरीर में इतनी भक्ति कैसे हो गई ये सब जो प्रश्न थे गरुड़ ने भी उनसे पूछे है कागभूषण जी से तो उसी के बाद कहते है ऐसे ही प्रश्न बिहार काग सं ताकि समझने जाकर गौरव ने यही प्रश्न किए सो सब साध है कहू माँ मन है मैं वो सब कथा को आदरपूर्वक कहूंगा और तुम भी मन लगा कर सुनो अब कहने वाला आदरपूर्वक कहे सुनने वाला मन लगा के सुने तो कथा का पूरा सार तो सार्व हो प्रकट हो और व्यक्ति के हृदय में पहुंच करके वो अपना प्रभाव भी दिखा दे कथा का अपना प्रभाव है वो तब है जब बोलने वाला जो वो सो हो आदर कहीं हो जब आदर पूर्वक कहे आदर में विश्वास तो पहले ही है प्रेम तो पहले ही है श्रद्धा तो पहले ही है तब आदर होगा श्रद्धा नहीं है तो आदर कैसे होगा विश्वास नहीं है तो आदर कैसे होगा मैंने कथा सुनाने वाला व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ पूरे विश्वास के साथ तो उसमें तादाद में रखते हुए उसी के साथ अपने आप को एकाकार रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ सुना ले तब उसमें आदर भाव आएगा अगर कथा सुनाने वाला ही संदेह में हैसीटेशन है, हैसी है क्या भाई हम तो उसको समझते नहीं ठीक है कि गलत है लेकिन सुना है तो बता देते हैं तो फिर ऐसी कथा का प्रभाव नहीं पड़ता कथा बोलने वाला सुनाने वाला व्यक्ति जो वो उससे तादापन करे उसको अपना समझे अपना करके बोले तब उसमें आदर भाव आए और सुनने वाला व्यक्ति भी जब इसको प्रेमी पूर्वक सुने मन लगा करके सुने श्रद्धापूर्वक सुने तब उसको सुनने का विलाग, लाभ सुन, सुनाने वाला चाहे जमा प्रेमीपूर्वक सुना रहे आदर आदरपूर्वक सुना रहे और सुनने वाला निरादर करे उपेक्षा तो करे तो फिर वो सुनते भी कोई नहीं सुनेगा, वो शब्द उसके कान तक आ करके झंझना पैदा करेंगे और उनकी मीनिंग कुछ नहीं होगी अर्थ उनका कुछ नहीं होगा शब्द केवल ही झंकार मात्र है जब वो शब्द कोई अर्थ अपना रखते है हृदय में अपने अर्थ को व्यक्त करते हैं तब पर तो उसका प्रभाव पड़ता है इसलिए जब प्रेम पूर्वक कोई सुनेगा श्रद्धा पूर्वक सुनेगा तो फिर उसका अर्थ भी हृदय में समझ में आएगा प्रभाव भी देखने में आवेगा तो देखो जगह जगह बीच बीच में इस कथा के कहने सुनने के जो नियम है प्रश्न करने का तरीका कथा सुनाने का तरीका सुनने का तरीका ये सब जितने भी विधान उन सब विधानों को जगह जगह किसी उदाहरण से सुनाते जाते हैं अगर ये बनी कैसे सुनना चाहिए कैसे नहीं सुनना चाहिए ये बता दिया जैसे इन्होंने सुनाया भगवान शंकर जी ने जैसे पार्वती ने सुना इस प्रकार के पहुँच सुनो कथा बदली अब आगे देखिए माइंडी ने कथा तो प्रसन्न सुन सुमुखित लोकस्थन दर्शवता की की जत मंजुनिया मैं जिन कथा सुनी भवमोचन अशंकनीया शुरू करते गए हमने ये कथा कैसे सुनी वो हम कथा तुमको बता देंगे। भवमोचनी मैंने वो कथा जो अमोचनी है मने संसार जाल से चुछ चुछ वाली है वो कथा हमने कैसे सुनी पहले हम वही बताते हैं सो प्रसंग सुलोचन सुलोचनी, उस प्रसंग को कैसे ये घटना घटी कपाई ये बात सो तुम सुनो सुमु। उनको सुमुख ही कहकर के पार्वती जी को सुलोचनी कह करके कहते हैं हम देखो तो संबोधन जितने स्त्रियों को पाया संबोधन उनके